भारतीय व्याख्यान वेदांत खेतड़ी में दिया हुआ भाषण 20 दिसंबर अठारह को स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ महाराज के बंगले में ठहरे हुए थे जहां उन्होंने वेदांत के संबंध में करीब डेढ़ घंटे तक व्याख्यान दिया स्थानीय बहुत से सज्जन एवं कई यूरोपीय महिलाएं वहां उपस्थित थे खेतड़ी के महाराज साहब सभापति थे उन्होंने ही उपस्थित श्रोताओं से स्वामी जी का परिचय कराया स्वामी जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया परंतु खेत का विषय है कि उस समय कोई शीघ्र लिपिक का लेखक उपस्थित नहीं था अतः संपूर्ण व्याख्यान उपलब्ध नहीं है स्वामी जी के दो शिष्यों ने जो नोट लिए थे उसी का अनुवाद नीचे दिया जाता है स्वामी जी का भाषण यूनानी और आर्य प्राचीन काल की ये दो जातियाँ भिन्न भिन्न वातावरणों और परिस्थितियों ने पड़ी प्रकृति में जो कुछ सुंदर था जो कुछ मधुर था जो कुछ लोभनीय था उन्हीं के मध्य स्थापित होकर स्फूर्तिप्रद जलवायु में वितरण करते हुए यूनानी जाति ने एवं चारों ओर सब प्रकार के महिमा में प्राकृतिक दृश्यों के मध्य अवस्थित होकर तथा अधिक शारीरिक परिश्रम के अनुकूल जलवायु न पाकर हिंदू जाति ने दो प्रकार की विभिन्न तथा विशिष्ट सभ्यताओं के आदर्शों का विकास किया यूनानी लोग बाह्य प्रकृति के अनंत की एवं आर्य लोग आभ्यंतरिक प्रकृति के अनंत की खोज में दत्तचित्त हुए यूनानी लोग बृहद ब्रह्मांड की खोज में व्यस्त हुए और आर्य लोग क्षुद्र ब्रह्मांड या सूक्ष्म जगत के तत्वानुसंधान में मग्न हुए संसार की सभ्यता में दोनों को ही अपना अपना निर्दिष्ट अंश विशेष सम्पन्न करना पड़ा था आवश्यकता नहीं है कि इनमें से एक को दूसरे से कुछ उधार लेना है लेकिन परस्पर तुलनात्मक अध्ययन से दोनों लाभान्वित होंगे आर्यों की प्रकृति विश्लेषण विष्प्रिय थी गणित और व्याकरण में आर्यों को अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त हुई और मन के विश्लेषण में वे चरम सीमा को पहुंच गए हमें पाइथेगोरसाक्रेटिस प्लेटो एवं मिस्र के नव्य प्लेटोवादियों के विचारों में भारतीय विचार की झलक दिख पड़ती है इसके पश्चात स्वामी जी ने यूरोप पर भारतीय विचारों के प्रभाव की विस्तृत समीक्षा करके दिखाया कि विभिन्न युगों में स्पेन जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों के ऊपर इन विचारों की कैसी छाप पड़ी थी भारतीय राजकुमार दारा सिकोह ने उपनिषद का अनुवाद फारसी में किया सापेन हावर नामक जर्मन दार्शनिक उसका लैटिन अनुवाद देखकर उसकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए उसके दर्शन में उपदेश उपनिषदों का प्रचुर भाव देखा जाता है इसके बाद ही कांट के दर्शन ग्रंथों में भी उपनिषदों के भावों के चिन्ह देखे जाते हैं यूरोप में साधारणतया तुलनात्मक भाषा विज्ञान की अभिरुचि के कारण ही विद्वान लोक संस्कृत के अध्ययन की ओर आकृष्ट हुए होते हैं परंतु अध्यापक डायसन जैसे व्यक्ति भी हैं जो केवल दार्शनिक ज्ञान के लिए ही दर्शनों का अध्ययन करते हैं स्वामी जी ने आशा प्रकट की कि भविष्य में यूरोप में संस्कृत के पठन पाठन में और अधिक दिलचस्पी ली जाएगी इसके बाद स्वामी जी ने दिखाया कि पूर्व काल में हिंदू शब्द सार्थक था और वह सिंधु नदी के इस पार बसने वालों के लिए प्रयुक्त होता था किंतु इस समय वह सर्वथा निरर्थक है क्योंकि इस समय सिंधु नदी के इस पार नाना धर्मावलंबी बहुत सी बसती हैं इसके बाद स्वामी जी ने वेदों के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला उन्होंने कहा वेद किसी व्यक्ति विशेष के वाक्य नहीं हैं पहले कतिपय विचारों का शनै शनय विकास हुआ अंततः उन्हें ग्रंथ का रूप दिया गया और वह ग्रंथ प्रमाण बन गया स्वामी जी ने कहा अनेक धर्म इसी भांति ग्रंथबद्ध हुए हैं ग्रंथों का प्रभाव भी असीम प्रतीत होता है हिंदुओं के ग्रंथ वेद हैं जिन पर अभी हजारों वर्षों तक हिंदुओं को निर्भर रहना होगा लेकिन उन्हें वेदों के संबंध में अपने विचार बदलने होंगे और उन्हें नए सिरे से जेष चट्टान की नींव पर स्थापित करना होगा वेदों का वांग में विशाल है किंतु वेदों का 90 प्रतिशत अंश इस समय उपलब्ध नहीं है विशेष विशेष परिवार में एक एक वेदांत थे इन परिवारों का लोप हो जाने से वे वेदांश भी लुप्त हो गए किंतु जो इस समय भी मिलते हैं वे भी इस जैसे कमरे में समा नहीं सकते वे वेद अत्यंत प्राचीन तथा अति सरल भाषा में लिखे गए हैं वेदों का व्याकरण भी इतना अस्पष्ट है कि बहुतों के विचार में वेदों के कई अंशों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता इसके बाद स्वामी जी ने वेद के दो भागों कर्मकांड और ज्ञान कांड की विस्तृत समीक्षा की कर्मकांड से संहिता और ब्राह्मण का बोध होता है ब्राह्मणों में यज्ञ आदि का वर्णन है संहिता अनुष्टुप त्रिष्टुप जगती प्रभृति छंदों में रचित गेय पद है साधारणतः इनमें इंद्र वरुण अथवा अन्य किसी देवता की स्तुति है इस पर प्रश्न यह उठा ये देवता कौन थे इनके संबंध में अनेक मत निर्धारित हुए किंतु अनान्य मतों द्वारा वे मत खंडित कर दिए गए ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा इसके बाद स्वामी जी ने उपासना प्रणाली संबंधी विभिन्न धारणाओं की चर्चा की डेबिलोन के प्राचीन निवासियों की आत्मा के संबंध में यह धारणा थी कि वह केवल एक प्रतिरूप देह डॉबल मात्र है उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और वह देह मूल देह से अपना संबंध कदापि विच्छिन्न नहीं कर सकती इस प्रतिरूप देह को भी मूल देह की भांति क्षुधा तृष्णा मनोवृत्ति आदि के विकार होते हैं ऐसा उनका विश्वास था साथ ही यह भी विश्वास था कि मृत मूल देह पर किसी प्रकार का आघात करने से प्रतिरूप देह भी आहत होगी मूल देह के नष्ट होने पर प्रतिरूप देह भी नष्ट हो जाएगी इसलिए मृत शरीर की रक्षा करने की प्रथा आरंभ हुई इसी से मम मम्मी समाधि मंदिर कब्र आदि की उत्पत्ति हुई मिस्र और बेबीलोन के निवासी एवं यहूदियों की विचारधारा इससे अधिक अग्रसर न हो सकी वे आत्मतत्व तक नहीं पहुँच सके प्रोफेसर मैक्स मुलर का कहना है कि ऋग्वेद में पितर पूजा का सामान्य चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ता ममी आंख फाड़े हुए हम लोगों की ओर देख रहे हैं ऐसा विभत्स और भयावह दृश्य भी वेदों में नहीं मिलता देवता मनुष्यों के प्रति मित्र भाव रखते हैं उपास्य और उपासक का संबंध सहज और सौम्य है उसमें किसी प्रकार की मूलानता का अभाव नहीं है मन में सहज आनंद और सरल हास्य का अभाव नहीं है स्वामी जी ने कहा वेदों का चर्चा करते समय मानो मैं देवताओं की हास्य ध्वनि स्पष्ट सुनता हूँ वैदिक ऋषिगण अपने सम्पूर्ण भावभाषा में भले ही प्रग प्रकट कर सकें हों किंतु वे प्रकृति संस्कृत और हृदयता की आगार थे संस्कृति और सहृदयता के आगार थे हम लोग उनकी तुलना में जंगली हैं इसके बाद स्वामी जी ने अपने कथन की पुष्टि में अनेक वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जिस स्थान पर पितृगण निवास करते हैं इसको उसी स्थान पर ले जाओ जहाँ कोई दुख शोक नहीं है इत्यादि इसी भांति इस देश में इस धारणा का आविर्भाव हुआ कि जितने जल्दी शव जला दिया जाएगा उतना ही अच्छा है उनको क्रमशः ज्ञात हो गया कि स्थूल देह के अतिरिक्त एक सूक्ष्म दे देह है वह सूक्ष्म देह स्थूल देह के त्याग के पश्चात एक ऐसे स्थान में पहुँच जाती है जहाँ केवल आनंद है दुःख का नामो निशान भी नहीं है सेमेटिक धर्म में भय और कष्ट के भाव प्रचुर हैं उनकी यह धारणा थी कि यदि मनुष्य ने ईश्वर का दर्शन कर लिया तो वह मर जाएगा किंतु ऋग्वेद का भाव यह है कि ईश्वर के साक्षात्कार के पश्चात ही मनुष्य का यथार्थ जीवन आरंभ होता है अब यह प्रश्न उठा ये देवता कौन थे इंद्र समय समय पर मनुष्यों की सहायता करते हैं कभी कभी वे अत्यधिक सोम का पान भी करते हैं स्थान स्थान पर उनके लिए सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभृति विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है वरुण के संबंध में भी इसी प्रकार की नाना धारणाएँ हैं देवों के चरित्र संबंधी ये सब वर्णनात्मक मंत्र कहीं कहीं बहुत ही अपूर्व है और उनकी भाषा भी अत्यंत उदात्त है इसके पश्चात स्वामी जी ने प्रलय वर्णनात्मक विख्यात नासदी सूक्त जिसमें अंधकार का अंधकार से आवृत्त होना वर्णित है सुनाया और कहा जिन लोगों ने इन सब महान भावों का इस प्रकार की कविता में वर्णन किया है वे ही यदि असभ्य और असंस्कृत थे तो फिर हमें अपने को क्या कहना चाहिए इन ऋषियों की अथवा उनके देवता इंद्र वरुण आदि की किसी प्रकार की समालोचना करने या उनके बारे में कोई निर्णय देने में मैं अक्षम हूँ मानो क्रमागत दृश्य पर दृश्य बदलता चला आ रहा है और सबके पीछे एकम सदिप्रा बहुधा वदंति की यवनिका है इन देवताओं का वर्णन बड़ा ही रहस्यमय अपूर्व और अति सुंदर है वह बिल्कुल प्रतीत होता है पर्दा इतना है इतना कि मानो इस मात्र से ही फट जाएगा जाएगा और मृग मरीचिका की भांति लुप्त हो जाएगा। आगे चलकर स्वामी जी ने कहा मुझे एक बात बहुत संभव और स्पष्ट मालूम होती है और वह यह है कि यूनानियों युन, की भांति आर्य लोग भी संसार की समस्या का हल करने के लिए पहले बाह्य प्रकृति की ओर उन्मुख हुए सुंदर रमणी बाह्य प्रकृति उन्हें भी प्रलोभित करके धीरे धीरे बाह्य जगत में ले गई किंतु भारत की यही विशेषता है कि जिस वस्तु में कुछ उदात्तता नहीं होती उसका यहाँ कुछ अमूल्य ही नहीं होता मृत्यु के पश्चात क्या होता है इसकी यथार्थतात्विक विवेचना साधारणतः यूनानियों के मन में उठी ही नहीं किंतु भारत में आरंभ से ही यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है मैं कौन हूँ मृत्यु के पश्चात मेरी क्या अवस्था होगी यूनानियों के मत में मनुष्य मरकर स्वर्ग जाता है स्वर्ग जाने का क्या अर्थ है सब कुछ के बाहर जाना भीतर कुछ नहीं है सब कुछ केवल बाहर है उनका लक्ष्य केवल बाहर की ओर था केवल इतना ही नहीं मानो वे स्वयं भी अपने आप से बाहर थे और उन्होंने सोचा जिस समय वे एक ऐसे स्थान में जा पहुँचेंगे जो बहुत कुछ इसी संसार की भांति है किंतु जहाँ इस संसार के दुख क्लेश का सर्वथा अभाव है तभी उन्हें इप्सित सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी और वे तृप्त हो जाएंगे उनकी धर्म संबंधी भावना इसके और ऊपर नहीं उठ सकी किंतु हिंदुओं का मन इतने से तृप्त नहीं हुआ उनके विचार में स्वर्ग भी स्थूल जगत के अंतर्गत है हिंदुओं का मत है कि जो कुछ सहयोगोत्पन्न है उसका विनाश अवश्यंभावी है उन्होंने बाह्य प्रकृति से पूछा आत्मा क्या है इसे क्या तुम जानती हो उत्तर मिला नहीं प्रश्न हुआ क्या कोई ईश्वर है प्रकृति ने उत्तर दिया मैं नहीं जानती तब वे प्रकृति से विमुख हो गए और समझने लगे कि बाह्य प्रकृति कितनी भी महान और भव्य क्यों न हो वह देश काल की सीमा से आबद्ध है तब उन्हें एक अन्य वाणी सुनाई देने लगी नए उदात भावों की धारणा उनके मन में उदित हुई यह वाणी थी नेति नेति यह नहीं यह नहीं उस समय विभिन्न देवगण एक हो गए सूर्य चंद्र तारा इतना ही क्यों समग्र ब्रह्मांड एक हो गया उस समय इस नूतन आदर्श पर उनके धर्म का आध्यात्मिक आधार प्रतिष्ठित हुआ न तत् सूर्यो भाति न चंद्र नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभात सर्व तस्विदमि भाती वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता न चंद्र न तारा न विद्युत फिर इस भौतिक अग्नि का तो कहना ही क्या उसी के प्रकाश मान होने से सब कुछ प्रकाशित होता है उसके प्रकाश से ही सब चीजें प्रकाशित है उस सीमाबद्ध अपरिपक्व व्यक्ति विशेष सबके पाप पुण्यों का विचार करने वाले क्षुद्र ईश्वर ही से नहीं रही अब बाहर का अन्वेषण समाप्त हुआ अपने भीतर अन्वेषण आरम्भ हुआ इस भारतीय उपनिषद भारत के बाइबिल हो गए इन उपनिषदों का यह विशाल साहित्य है और भारत में जो विभिन्न मतवाद प्रचलित हैं सभी उपनिषदों की भित्ती पर प्रतीक्षित हुई इसके बाद स्वामी जी ने द्वैत विशिष्टाद्वैत अद्वैत मतों का वर्णन करके उनके सिद्धांतों का निम्नलिखित कथन से समन्वय किया उन्होंने कहा इनमें प्रत्येक मानव एक एक सोपान है एक सोपान पर चढ़ने के बाद परिवर्ती सोपान पर चढ़ना होता है सब के अंत में अद्वैतवाद की स्वाभाविक परिणति है और अंतिम सोपान है तत्व मसी उन्होंने बताया कि प्राचीन भाष्यकार शंकराचार्य रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आदि भी उपनिषद को ही एकमात्र प्रमाण मानते थे तथापि सभी इस भ्रम में पढ़े थे कि उपनिषद एक ही मत की शिक्षा देते हैं सब ने गलतियाँ की है शंकराचार्य इस भ्रम में पढ़े थे कि सब उपनिषदों में केवल अद्वैतवाद की शिक्षा है दूसरा कुछ है ही नहीं इसलिए जिस स्थान पर स्पष्ट द्वैत भावात्मक श्लोक मिलते हैं उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए खीस तान कर उनका विकृत अर्थ किया रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने भी शुद्ध अद्वैत भाव प्रतिपादित वेदांशों की द्वैत पर व्याख्या करके वैसी ही भूल की है यह सर्वथा सत्य है कि उपनिषद एक तत्व की शिक्षा देते हैं किंतु इस तत्व में सोपानारोहण की भांति शिक्षा दी गई है इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि यह खेद की बात है कि वर्तमान भारत में धर्म का मूल तत्व नहीं रह गया है सिर्फ थोड़े बाह्य अनुष्ठान मात्र शेष बचे हैं भारतवासी इस समय न तो हिंदू ही हैं और न वेदांति ही वे केवल छुआछूत छुआ मत के पोषक हैं रसोई घर ही उनके मंदिर हैं और रसोई की हंडियाँ और बर्तन ही उनके देवता हैं इस स्थिति का अंत होना ही चाहिए और जितना शीघ्र इसका अंत हो उतना ही हमारे धर्म के लिए अच्छा है उपनिषद अपनी महिमा में उद्भाषित हो और साथ ही विभिन्न संप्रदायों में चल रहे विवाद की इति भी हो जाए शरीर स्वस्थ न होने से इतना ही बोलकर स्वामी जी थक गए अतः उन्होंने आध घंटे विश्राम किया उनके व्याख्यान का शेषांश सुनने के लिए श्रोतागण इस बीच धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे स्वामी जी बाहर आए और उन्होंने फिर आधे घंटे भाषण किया उन्होंने समझाया कि बहुत में एकत्व की खोज को ही ज्ञान कहते हैं और किसी भी का चरम उसकर्ष तब माना जाता है जब सारे अनेकत्व में इस एकत्व का अनुसंधान पूरा हो जाता है यह नियम भौतिक विज्ञान तथा आध्यात्मिक विज्ञान दोनों पर समान रूप से लागू होता है